नोशो टॉक ज्योति से ज्योति जले नंबर फिफ्टीन सुंदर सम रथरा सुंदर समरथ राम करे हरे पाले सदा सुंदर समरथ राम सब ही ते न्यारो रहे सब में जिनको धाम सुंदर समरथ राम सुंदर समरथ राम अंजन ये माया करी आप निरंजन राम सुंदर उपजत देखिए बहर हो जाई बिला सुंदर समूरथ राम सूरती तेरी है को करी सके बरबा वानी सुनी सुनी मोहिया सुंदर सकल जहा प्रीतम मेरा तू सुंदरारण कोयी गुप्त भया किस कारण का पर होई सुंदर समरथ राम सुंदर समरथ राम ए समर समर ऐसी तेरी साहबी जानीन से के कोई सुंदर सब देखे सुने काहू लिप्तन हो वचन तहा पाचे नहीं ज्ञान ध्यान कहत कहत यो कै सुंदर है हिरान सुंदर समरथ राम लौन पुत्रुदीमे tahalen ko jaye sundar tahana पाइये बीच ही गई बिला सुंदर समूरथ हराम सुंदर समूरथ राम हरिदर्सन किया हो हरिदर दर्शन की आस कब देखो मेरा प्राण सन ही नैनो भारत दो प्यास माई हो हरिदर्शन किया पल छनाध घरी नही सास उसास माई हो हरिद रसन की आ घर बाहरी मोही कल परत है घर बाहरी मोही कल परत पड़त है निष दिन रह उदासमयी हो दर्शन की आ ये सोच सोचत मोही सजनी सुखे रगत सा मासमय हो हरिदर सनु सुंदर बिर कैसे जिवे सुंदर बिरहीन कैसे जिवे बीरह बिथात बिरहा बिठातन त्रास माई हो हरि दर्शन की आस माई हो माई हो माई हो हरी दर्शन किया धर्म का प्रारंभ मनुष्य के विसर्जन में है जब तक मनुष्य है तब तक परमात्मा नहीं किसी मनुष्य ने कभी परमात्मा का दर्शन नहीं किया और ना कभी कोई मनुष्य किसी परमात्मा का दर्शन कभी करेगा वह असंभव है इसलिए असंभव है कि दर्शन की प्राथमिक शर्त यही है कि मनुष्य मिटे शून्य हो जाए नकार हो जाए मनुष्य हटे द्वार दे तो परमात्मा का आगमन हो जिससे अंधेरे का और प्रकाश का कभी मिलन नहीं होता वैसे ही मनुष्य का और परमात्मा का भी कभी मिलन नहीं होता अंधेरा है तो प्रकाश नहीं और प्रकाश आया कि अंधेरा नहीं मनुष्य एक अंधकार है क्योंकि मनुष्य एक अहंकार है अहंकार और अंधकार आध्यात्मिक अर्थों में पर्यायवाची अहंकार आध्यात्मिक अंधकार का नाम है और जहां अंधकार है वहां अंधापन है क्योंकि अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता सूझता नहीं आदमी जीता है टटोलता टटोलता किसी तरह जीता है जैसे अंधा आदमी जीता है चलता है दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता कहां से आते हैं दिखाई नहीं पड़ता कहां जा रहे हैं दिखाई नहीं पड़ता क्यों आए हैं दिखाई नहीं पड़ता क्यों हैं दिखाई नहीं पड़ता यही तो विडंबना है कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता फिर भी जीना पड़ता है यही तो मनुष्य की व्यथा है पीड़ा है संताप है और दिखाई तब तक नहीं पड़ सकता जब तक प्रकाश ना हो लेकिन प्रकाश होते ही अंधकार नहीं बचेगा या तो परमात्मा होगा या मनुष्य होगा तो जो उसे खोजने चले हैं एक बात ठीक से समझ लें कि खोज में अगर अपने को गंवाने की तैयारी हो तो ही खोज पूरी होगी अगर अपने को बचाया तो तुम व्यर्थ ही खोज रहे हो जैसे जैसे बचाओगे जितना बचाओगे उतनी ही खोज व्यर्थ है असंभव है एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी मिटने की शर्त इसलिए तुम कहता हूं धन्यभागी हैं वे जो मिटने को तैयार हैं। अध्यात्म आत्मघात है अपने को पहुंच के मिटा डालना है कोई बचे ही ना भीतर जरासी भी आहट ना रह जाए तुम्हारी किसी कोने कांतर में भी तुम दबे ना रह जाओ बस उसी क्षण तत् भीतर शून्य पूरा हुआ कि पूर्ण का आगमन हुआ एक तरफ शून्य का पूरा होना दूसरी तरफ से पूर्ण का आना युगपत घटते एक ही साथ घटते लेकिन मनुष्य की चाह कुछ और मनुष्य चाहता है परमात्मा को पालू और मैं भी रहूं मनुष्य की चाह असंभव है मनुष्य चाहता है अंधेरा भी रहे और रोशनी भी हो जाए अहंकार भी बचे और ब्रह्मबोध भी हो जाए यह नहीं हो सकता यह वस्तुओं का स्वभाव नहीं अस्वाभाविक को मत मांगना अन्यथा धर्म के नाम से तुम कुछ और करते रहोगे धर्म तो बस अपने को मिटाने की प्रक्रिया है अपने को गलाने की प्रक्रिया है धर्म अपने को बनाने की प्रक्रिया नहीं है अपने को सजाने की प्रक्रिया नहीं है नहीं तो तुम्हारे पुण्य तुम्हारे दान तुम्हारे त्याग त्याग व्रत उपवास नियम तुम्हें सजाएंगे तुम्हें और भारी कर जाएंगे तुम परमात्मा से और दूर हो जाओगे और अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि पापी उसके करीब और पुण्यात्मा उससे दूर और अज्ञानी उसके करीब और ज्ञानी उससे दूर और भोगी उसके करीब और त्यागी उससे दूर ऐसा मेरा हजारों व्यक्तियों के जीवन में देखने का परिणाम निष्कर्ष है क्योंकि अज्ञानी को तो अकड़ नहीं होती अज्ञानी तो कहता है मैं अज्ञानी मैं कहां जान सकूंगा मैं कैसे जान सकूंगा बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं वे नहीं जान पाते मेरी क्या विसात बस इसी में उसकी विसात है इसी में उसका बल है पापी तो रोता है उसके पास तो आंसुओं के अतिरिक्त और कोई संपदा नहीं प्रार्थना कर सकता है लेकिन पुण्य का कोई दावा नहीं और प्रार्थना रुदन के अतिरिक्त और है क्या प्रार्थना व्यवस्थित ढंग से रोना ही तो है अज्ञात के चरणों में अपने आंसू गिराना ही तो है लेकिन दावा नहीं हो सकता इसलिए अक्सर पापी उसके करीब होता है पुण्यात्मा से पुण्यात्मा दावेदार होता है इतना मैंने किया है उसके खाते बही में हिसाब किताब है उसके पास गणित है झुकने की उसकी तैयारी नहीं है हकदार की तरह मांग करने आया है इसलिए जीसस ने ठीक ही कहा है जो अंतिम हैं, वो प्रथम हो जाएंगे और जो प्रथम है वह अंतिम रह जाएंगे बेबू लगने वाला वचन बड़ा अर्थपूर्ण है पापी उसके करीब हो जाते हैं पुण्यात्मा उससे दूर हो जाते और ध्यान रखना मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम पाप करो मैं तुमसे कह रहा हूं पुण्य करो लेकिन पुण्य का दावा ना हो मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि अज्ञानी रहो मैं तुमसे कह रहा हूं जानो लेकिन जानने को दावा मत बनने दो जानना तुम्हारे निर्दोषपन को विकृत ना कर पाए ज्ञान तुम्हारी छाती पर बोझ की तरह होकर ना बैठ जाए ज्ञान तुम्हें अकड़ाए ना जीना अलग है जानकारी के पीपे पर पीपे पीना अलग है चतुर और पढ़े और लिखे हमने जिस तरफ देखा उसी तरफ हमें दिखे मगर अपने जाने हुए के मुताबिक रहते हुए यानी शरीर के हुक्म पर न बहते हुए कम ही दिखे इसलिए भाई पढ़े भाई लिखे इसलिए भाई पढ़े भाई लिखे भाई अकड़ो मत कोरे शब्दों की फांसी में अपने को जकड़ो मत शास्त्र सुंदर है छाती पर नहीं बैठ जाना चाहिए गीता को पढ़ो एक काव्य की तरह वेद को गुनगुनाओ गीतों की भांति कुरान को उठने दो संगीत की भांति लेकिन ध्यान रखना ज्ञान का दावा ना आए ज्ञान का दावा अटकाता है तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे यदि इतना सोच समझकर बोलोगे चलोगे कभी मन की नहीं कहोगे सच को दबाकर झूठे प्रेम के गाने गाओगे तो मैं तुमसे कहता हूं तुम बंजर हो जाओगे ज्ञानी बंजर हो जाते फिर उनके जीवन में ना कोई फूल लगते ना फल और पुण्यात्मा भी बंजर हो जाते और तुम्हारे महात्माओं में सिवाय दावे के वह कुछ भी नहीं बचता एक थोथी अकड़ बचती धर्म की राह पर चलने वाला सच्चा आदमी पापी जैसा विनम्र होगा अज्ञानी जैसा निर्दोष होगा और जहां पापी जैसी विनम्रता अज्ञानी जैसा निर्दोषपन है वहां मिटने की यात्रा शुरू हो गई वहां तुम्हारी बर्फ पिघलने लगी तुम गलने लगे सूरज उगने लगा सुबह होने लगी जल्दी ही तुम पाओगे सूरज सारे आकाश पे छा गया है और तुम्हारा कहीं कोई पता भी नहीं ऐसे ही एक दिन पाया जाता है कि परमात्मा ने तुम्हें सब ओर से घेर लिया इतना घेर लिया कि तुम बचे ही नहीं हो बाहर भी वही है भीतर भी वही है रग रग रोए रोए में वही है श्वास प्रश्वास में वही है भक्त जब खो जाता इतना खो जाता तब भगवान की उपलब्धि आज के सूत्र करे हरे पाले सदा सुंदर समर्थ राम ये सूत्र तुम्हें मिटाने के लिए हैं ये सूत्र इशारे हैं कैसे मिटो करे हरे पाले सदा सुंदर समर्थ राम सुंदरदास कहते हैं न तो तुम कुछ कर रहे हो न तुमने कभी कुछ किया है सब किया उसका है तो मुफ्त नाहक ही करता बन बैठी हो करता अहंकार का भोजन मैंने यह किया मैंने वह किया तो जो आदमी जितना करने का फैलाव कर लेता है उतना ही अकड़ जाता है जिसने कुछ भी नहीं किया जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं कि मैंने यह किया उसका अहंकार भी उतना ही छोटा होता है कर्ता का विस्तार ही अहंकार का भाव है तुमने एक किताब लिखी कि तुमने एक मंदिर बनाया कि तुमने उपवास किया कि तुमने घर त्याग दिया कि तुमने एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया कि इतना धन कमाया तुमने कुछ किया और अहंकार भरा जड़ से काट डालो इसे करे हरे पाले सदा सुंदर समर्थ राम सुंदरदास कहते हैं करता भी वही हरता भी वही वही बनाता वही मिटाता वही संहारता तुम बीच में मत आओ। राम परिपूर्ण रूप से समर्थ है कुछ कमी नहीं है कि तुम्हें कुछ करना पड़े इसी बात को अलग अलग फकीरों ने अलग अलग ढंग से कहा है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलू का कह गए सबके दाताराम मलू कहते हैं जरा देखो तो आंख उठाकर अजगर भी पड़ा रहता अपनी जगह तो भी भोजन मिल जाता है क्षी नौकरी चाकरी करने नहीं जाते एंप्लॉयमेंट दफ्तर के सामने क्यों लगा के खड़े नहीं होते फिर भी भोजन मिल जाता है, फिर भी जीते तुमसे कुछ कम जीते हैं। सच तो यह है तुमसे ज्यादा जीते आदमी जमीन पे सबसे कम जी रहा है करने धरने से फुर्सत मिले तो जिए करने धरने से फुर्सत नहीं मिल पाती जिए कैसे पहले इंतजाम तो जुटा है तब जिए इंतजाम जुटाते जुटाते ही जिंदगी चूक जाती आदमी कहता है आज धन इकट्ठा कर लू कल जीऊंगा आज मकान बना लू कल रहूंगा कल आता नहीं मकान बनते बनते आदमी के जाने का दिन आ जाता है किसका मकान कब पूरा बन पाया है सभी को तो अधूरा छोड़ के जाना पड़ता है किसकी यात्रा कब पूरी होती सभी को तो बीच से उठ जाना होता तुम देखते नहीं रोज लोगों को गिरते और मरते तुम सोचते उनका काम पूरा हो गया था तुम सोचते उनके मकान पूरे बन गए थे तुम सोचते उनकी दुकान पूरी जम गई थी तुम सोचते हो वह घड़ी आ गई थी जब वे जीना शुरू कर सकते थे अभी नहीं आई थी इसलिए तो मृत्यु में इतना दुख होता है मृत्यु का दुख मृत्यु के कारण नहीं होता मृत्यु का दुख इसलिए होता है कि जीवन तो जुटाने में बीत गया जिए तो कभी थे ही नहीं और अब मौत आ गई जीवन हाथ में था जिए नहीं क्योंकि जुटाने में लगे रहे साधन अब मौत आ गई अब जीने का कोई समय ना बचा ऐसे ही समझो कि एक आदमी सदा यात्रा की तैयारी करता हो बिस्तर बांधता हो संदूक सजाता हो बस यात्रा की तैयारी ही करता हो यात्रा कभी भी जाता ना हो और जब यात्रा की तैयारी करीब करीब पूरे होने को आ जाए तो मौत की घड़ी आ जाए तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही है तुम इंतजाम करते हो लोग कहते हैं आज मेहनत कर लें कल भोगेंगे आज कैसे भोग सकते हैं आज तो मेहनत कर लेंगे तो कल कुछ बचेगा तो भोगेंगे फिर कल भी यही होता और परसों भी यही होता क्योंकि जब भी दिन आता है आज की तरह आता है और तुम्हारी एक आदत बन गई होती कल पर स्थगित कर देने की तुम टालते ही चले जाते एक दिन मौत आ जाती आदमी जमीन पर सबसे कम जीता है और सबसे ज्यादा जीने का आयोजन जुटाता है पशु पक्षियों को जरा गौर से देखो उनसे कुछ सीखो जीसस से किसी ने पूछा कि आप के संदेश का सार क्या है तो तुम चौंकोगे जीसस ने जो जवाब दिया जीसस ने कहा पक्षियों से पूछ लो पौधों से पूछ लो मछलियों से पूछ लो जरा जिंदगी को गौर से देख लो मेरा संदेश तुम्हारी समझ में आ जाए। देखते हो खेत में खिले हुए लिली के फूलों को न करते ना मेहनत और सम्राट सोलोमन भी अपनी पूरी सजावट में इतना सुंदर नहीं था सोलोमन भी अपने समग्र वैभव में इतना गरिमापूर्ण नहीं था जितना ये लिली के फूल गरीब लिली के फूल खेत में खड़े न इनके पास धन है न पद है न प्रतिष्ठा है कुछ भी नहीं मगर इनका सौंदर्य देखते हो इन्हीं से पूछ लो पक्षियों से पूछ लो कि मछलियों से पूछ लो जीसस क्या कह रहे हैं जीसस कह रहे हैं जरा आंख खोल के प्रकृति को तो देखो सारी प्रकृति जी रही है पौधे भी तुमसे ज्यादा जी रहे हैं तुमसे ज्यादा रस पी रहे हैं आदमी सूखता ही चला जाता और उसके सूखने की जड़ कहां है उसे यह अकड़ आ गई कि मेरे किए कुछ होता है कि मैं कुछ करूंगा तो होगा तुम तो मां के पेट में थे नौ महीने तक किसने तुम्हें भोजन दिया था मां के पेट में तुम थे तब तुम सांस भी नहीं ले सकते थे किसने तुम्हें सांस दी थी कैसे तुम तो मां के पेट में नौ महीने तक बड़े हुए कौन तुम्हें बड़ा करता रहा किसका सहारा था तुम्हें तुम तो बिल्कुल असहाय थे फिर कौन तुम्हें गर्भ के बाहर ले आया और तुम गर्भ के पहले आओ बाहर कि मां के स्तन दूध से भर गए थे किसने मां के स्तनों को दूध से भर दिया था जैसे तुम्हारे आने के पहले तुम्हारे लिए सारा इंजाम को जुटा कोई जुटारा कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभाले हुए हाथ तो प्रतीक हैं कोई अदृश्य नियम उस नियम का नाम ही धर्म है। तुम्हें संभाले हुए प्रेम की भाषा में कहो तो उस नियम का नाम परमात्मा है उसके हमने चार हाथ बनाए ताकि चारों दिशाओं से तुम्हें संभाल ले उसके हमने हजार हाथ बनाए ताकि ऐसा ना हो हजारों लोग उसके हाथ कहीं एक जगह उलझे हों और कोई दूसरे को जरूरत पड़ जाए और हाथ खाली ना हो कल मैं एक कविता पढ़ रहा था लोगों के देखने के ढंग जिनने कविता लिखी है उनने लिखा है कि बेईमानी शुरू से ही हो गई खुद के तो चार हाथ बना लिए और आदमी को दो दिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक को आलोचना का कारण बना लिया खुद के तो चार बना लिए और आदमी को दो दिए धोखा पहले ही से शुरू हो, हो गए स्वार्थ की शुरुआत हो गई ईश्वर भी स्वार्थी उसके हाथ तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ भी जिस दिन उसके लिए हो जाएंगे उसी दिन मिलन हो जाएगा उसके हजार हाथ भी तुम्हारे लिए तुम्हारे दो हाथ भी उसके लिए नहीं तुम अपनी अलग अकड़ लेके खड़े हो गए हो और तुम अलग हो नहीं इसलिए अकड़ तुम्हारी भ्रांत है कोई मनुष्य अकेला होकर जी नहीं सकता मनुष्य को एक व्यक्ति की तरह देखने में ही भूल हो रही मनुष्य एक संबंध है व्यक्ति नहीं एक रिलेशनशिप एक व्यक्ति नहीं और जब मैं कहता हूं मनुष्य एक संबंध है तो मेरा मतलब क्या है? अगर श्वास ना आए तो तुम समाप्त हुए चारों तरफ जीवन वायु का सागर चाहिए तो ही तुम जी सकते हो सूरज ना आए तुम समाप्त हुए सूरज से आने वाली जीवनदायी किरण होनी चाहिए तो ही तुम जी सकते हो पानी ना मिले तुम समाप्त हुए आकाश चाहिए हवाएं चाहिए सूरज चाहिए चांदारे चाहिए जल चाहिए पृथ्वी चाहिए ये सब हैं तो तुम जीते हो इन सबके बीच तुम एक संबंध मात्र हो इन पांचों तत्वों के तुम एक जोड़ हो एक संबंध एक संयोग इस संयोग के भीतर एक कुछ ऐसा भी है जो संयोग नहीं है उसको हमने परमात्मा कहा है वह तुम नहीं हो तुम तो संयोग मात्र हो मिट्टी आकाश वायु अग्नि इनका जोड़ लेकिन तुम्हारे भीतर एक है जो तुम नहीं हो उसको जानने के लिए तुम जब नहीं हो जाओगे पूरे तभी संभावना का द्वार खुलेगा रूप कहा माटी ने वह तो मेरा ही है रंग किरण बोली वह मैं ही सबको देती रस मैं ही बरसाता सब पर बोला बादल प्राण बात बोली मुझको ही नहीं जानते अति परिचय परिणाम अवज्ञा शब्द शब्द ध्वनि के अपार सागर की सीमित एक लहर भर जो कंठस्थल से टकराकर टूट गई तरह तरह से तुम जिसको जोड़ा करते हो बोला अंबर संपूजन संघात सिर्फ संग्रह भर में हूं बोला अज्ञात नहीं तुम वह जिसने ली मैं की संज्ञा संग्रह तुम हो नहीं संग्रही संग्रह मात्र अगर बन पाते तो न इस तरह से घबराते और न ऐसे प्रश्न उठाते एक तुम्हारे भीतर इस सारे संग्रह का साक्षी बैठा है जो मिट्टी नहीं जो आकाश नहीं जो अग्नि नहीं एक चैतन्य का आवास तुम में, लेकिन उस चैतन्य में तुम्हारा अहंकार बिल्कुल नहीं व्यक्ति की तरह तुम वहां नहीं हो वह चैतन्य तो सच्चिदानंद है मेरा चैतन्य और तुम्हारा चैतन्य अलग अलग नहीं हम सबका चैतन्य एक ही है देह हमारी अलग आत्मा एक है वाणी हमारी अलग शून्य हमारा एक है बोले तो हम भिन्न भिन्न हमारी बोलियां अलग लेकिन मौन हो जाएं तो मौन थोड़ी भिन्न भिन्न होता है यहां कितनी भाषाएं जानने वाले लोग मौजूद हैं करीब करीब दुनिया की सारी भाषाओं को जानने वाले लोग यहां मौजूद हैं। बोलेंगे तो सब भिन्न भिन्न हो गए लेकिन सब चुप होकर बैठ जाए शांत मौन तो क्या जर्मन मौन अलग होगा जापानी मौन से हिंदुस्तानी मौन अलग होगा चीनी मौन से मौन तो एक ही होगा भीतर शब्द के रूप के रंग के पार भी कुछ है ज्ञात के पार भी कुछ है उसका ही नाम परमात्मा है वही करता वही हरता वही लेता वही देता सारा खेल उसका है लेकिन तुम व्यर्थ ही बीच में आ जाते हो और तुम्हारे बीच में आने से बड़ा उपद्रव हो जाता कुछ उसका नुकसान नहीं होता लेकिन तुम जीवन से वंचित हो जाते हो धर्म है जीवन को उसकी विराटता में जीना और तुम क्षुद्र रह जाते हो धर्म है जीवन को सागर की भांति जीना और तुम बूंद ही रह जाते हो तुम ना हक सीमा में आबद्ध हो जाते हो तुम अपने काराग्रह खुद ही निर्मित कर लेते हो तुम काराग्रह बनाने में इतने कुशल हो कि दीवालों पर दीवालों उठाए चले जाते तुम्हें दीवालों से इतना राग है पहले दीवाल उठा लोगे कि ये भारत यह अलग हो गया चीन से यह अलग हो गया अफगानिस्तान से फिर भारत में सीमाएं उठा लोगे, कि यह हिंदू ये, ये मुसलमान फिर हिंदू हजार सीमाएं उठा लेगा कि यह ब्राह्मण ये सूत्र फिर ब्राह्मण भी सीमाएं उठा लेगा कि कौन कानकुब और कौन कौन कोई चतुर्वेदी कोई त्रिवेदी कोई दुवेदी फिर उठती जाएंगी सीमाएं और तुम देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो तुम छोटे होते जा रहे हो अखीर में बचते हो तुम एक थोथा अहंकार जिसमें कुछ भी नहीं बचा विराट करो अपने को सीमाएं तोड़ो नहीं तुम ब्राह्मण हो नहीं तुम सूत्र नहीं तुम हिंदू नहीं तुम तो मुसलमान नहीं तुम तो भारती नहीं तुम तो अफगानी छोड़ो सीमाएं तोड़ो सीमाएं उठो पार जितने तुम विराट होते चलो उतने ही परमात्मा के निकट होते चलो विराट होने से डरते क्यों क्योंकि विराट होने में एक ही खतरा है अहंकार नहीं बचता अहंकार को बचाना हो तो सीमाएं खड़ी करनी पड़ती अगर ब्राह्मणों तो अकड़ सकते हो हिंदू हो तो अकड़ सकते हो तो अकड़ सकते अगर न हिंदू न ब्राह्मण न मुसलमान न ईसाई न भारतीय न पाकिस्तानी फिर अकड़ोगे कैसे अकड़ को बचेगा क्या आधार न रह जाएगा अकड़ का इस आधार को तोड़ने के लिए पहला सूत्र करे हरे पाले सदा सुंदर समर्थ राम सभी ते न्यारो रहे सब में जिनको धाम और वह सबके भीतर बैठा है और फिर भी न्यारा होकर बैठा है मिट्टी भी नहीं है वह अग्नि भी नहीं है वायु भी नहीं सबके भीतर बैठा, और बैठा। है और सबसे भिन्न होकर बैठा है दृष्टा है सबका साक्षी है सबका देखने वाला है सबका तुम तो नाटक में भी जाते हो तो भूल जाते हो कि देखने आए हो। फिल्म देखने जाते हो पर्दे पे कुछ भी नहीं होता भलीबात तुम्हें मालूम है कि पर्दे पे कुछ भी नहीं कोरा पर्दा है धूप छाया का खेल हो रहा है लेकिन आंखें गिली हो जाती आंसू आ जाती हंसने लगते हो कभी कोई बहुत उत्तेजक दृश्य आ जाता है तो एकदम कुर्सी पर उठंग हो जाती एकदम रीढ़ सीधी करके बैठ जाती हो हंस लेते रो लेते खुश हो लेते उदास हो लेते सब कर लेते और मालूम है कि पर्दे पर कुछ भी नहीं धूप छाया का खेल है नाटक में भी भूल जाते हो कि तुम दृष्टा हो तो जिंदगी के बड़े नाटक में अगर भूल गए तो कुछ आश्चर्य नहीं ये बड़ी मंच इस पर बड़ा विराट अभिनय चल रहा है इसमें सब अभिनेता है सबने स्वांग रचा है कोई राजा बना है कोई भिखारी बना है कोई आदमी है कोई स्त्री है अनेक अनेक रंग हैं अनेक अनेक रूप हैं लेकिन भीतर एक ही निराकार बैठा हुआ है जब सब पर्दे गिर जाएंगे तब तुम अचानक हैरान हो तब तुम चौंकोगे कि भेद था ही नहीं जो इस अभेद को चलते खेल में पहचान लेते उनको जीवन मुक्त कहा गया है जीते जी मुक्त और जो जीते जी मुक्त है वही मृत्यु में भी मुक्त है जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो मृत्यु में मुक्ति को नहीं जान सकेगा उसे फिर वापस जीवन में आ जाना पड़ेगा उसने पाठ ही ना सीखा उसको फिर उसी कक्षा में वापस आ जाना पड़ेगा जीवन पाठशाला है पाठ क्या है सीखना एक ही पाठ सीखने का है कि यहां सब अभिनय और हमारे भीतर दृष्टा बैठा है जो सिर्फ देखता है सभीते ते न्यारो रहे सब में जिनको धाम अंजन यह माया करी आप निरंजन राय इतने रंग रूप भरी ये माया बना दी इतना बड़ा नाटक रचा और आप दूर खड़ा देख रहा निरंजन जरा भी लिप्त नहीं रंग उस पर लगा नहीं रंग सब ऊपर ऊपर है खूब होली खेली जा रही खूब रंग गुलाल उड़ाई जा रही फिर घर जाते हो हा धो लिए सब साफ हो गए तुम तो नहीं रंग पाते तुम तो निरंजन हो जब तुम पति बने तब भी तुम पति बने नहीं हो जब तुम बूढ़े हुए तब भी तुम्हारे भीतर जो है वो बूढ़ा नहीं हुआ है जब तुम हारे तब भी तुम्हारे भीतर जो है वो नहीं हारा है ये सब घटनाएं हैं जो बाहर घट रही ये रंग होली के हैं उड़ाओ गुलाल लगाओ रंग मगर भीतर बैठा है निरंजन अंजन यह माया करी आप निरंजन राई सुंदर उपजत देखिए बहिओ जाए बिलाई कैसी अद्भुत दुनिया बनाई क्षण में चीजें बनती हैं क्षण में बिखर जाती मगर फिर भी हम अंधे क्षण भंगुर को पकड़ लेते रोते चिल्लाते बबुलों से राग लगा लेते फिर बबूले फूटते तो पीड़ित होते सुंदर उपजत देखिए बरियो जाए बिलाए फिर तुरंत ही तो सब बिला जाता है देर कहां लगती सपने जैसा उठता है और विलीन हो जाता है। कितने लोग आए और कितने लोग गए हम भी हैं हम भी चले जाएंगे हमारे बाद और लोग आते रहेंगे आते रहेंगे सदियों के बाद किसी को पता भी नहीं होगा कि तुम भी कभी थे मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी पानी पानी में खो जाएगा लेकिन अभी तुमने कितना शोरगुल मचा रखा है अभी तुमने कितना बोझ ले रखा है सब मिट जाएगा और तुम कितने चिंतातुर तुर होके बैठे हो कि कहीं कुछ मिट ना जाए कि वर्षा आ गई कहीं मकान गिर ना जाए सब गिर जाने वाले किसी ने जरा सी बात कह दी और तुम इतने पीड़ित हो गए कि रात भर सो न सके ना तुम बचोगे ना वह बचेगा कितने लोग इस जमीन पर रहे लड़े झगड़े एक दूसरे को काटा पीटा विदा हो गए किसी की याद है तुम्हें क्या तुम सोचते हो तुम्हें ही पहली दफा गाली दी गई जिनको गालियां दी गई थीं अपमान हुए थे लड़े थे झगड़े थे वे सब कहां हैं आज मिट्टी में तलाश करोगे तो पता लगा पाओगे कि कौन सी मिट्टी विजेता की है और कौन सी मिट्टी हारे हुए की कौन सी मिट्टी सिकंदर की और कौन सी मिट्टी गुलाम की मिट्टी तो सब मिट्टी राख तो बस राख जहां सब उठता है और गिर जाता है वहां हम छोटी छोटी चीजों को कितने जोर से पकड़ते हैं उसी जोर से पकड़ने में हम पीड़ित होते हैं परेशान होते हैं और जब कोई लहरों को पकड़ेगा तो दुखी होगा ही क्योंकि लहरें पकड़ में नहीं आती क्षण को पकड़ेगा बेचैन होगा ही क्योंकि क्षण भंगुर तुम्हारे पकड़ के कारण शाश्वत नहीं हो सकता और हमारी यही असंभव चेष्टा चल रही कि क्षण भंगुर शाश्वत हो जाए हम क्षण को शाश्वत बनाना चाहते जहां परिवर्तन ही सत्य है वहां हम चीजों को थिर करना चाहते हैं ठहराना चाहते हैं यहां कुछ भी ठहरता नहीं इससे हम इतने दुखी हैं इतने पीड़ित हैं आज धन है कल चला जाएगा तुम पकड़ रखना चाहते हो कि रहना ही चाहिए आज तुम सफल हो कल असफल हो जाओगे आज तुम्हारे गले में विजय की माला है कल ये फूल कुंभला जाएंगे ये माला किसी और के गले में होगी तब तुम पीड़ित होोगे तब तुम दुखी हो सुंदरदास इशारा क्या कर रहे हैं वे कह रहे हैं देखो सब किसी भी चीज से जकड़ो मत जो आए आने दो जो जाए जाने दो यहूदी फकीर झुस्सिया का बेटा मर गया तो वो नाचता हुआ उसे मरकट विदा करने गया लोगों ने समझा पागल हो गया लोगों को शक था ही पहले से कि झुस्सिया पागल है क्योंकि जब वो प्रार्थना भी मंदिर में करता था तो बाकी लोगों को मंदिर से हट जाना पड़ता था क्योंकि इतनी उछलकून मचा देता था टेबल कुर्सियां गिरा देता सामान तोड़ फोड़ देता उसकी प्रार्थना क्या थी पागलपन था मगर सच्चाई ये थी कि जब वो प्रार्थना में डूबता था तो वो अपने में रह नहीं जाता था फिर परमात्मा जो करवाता वही होता लोग भाग के बाहर हो जाते थे मंदिर के कि जो उसके बीच में आ जाए वही झंझट में पड़ जाए और उसमें ऐसी शक्ति आ जाती थी जब वो प्रार्थना करता था कि दस आदमियों को अकेला हरा दे कई बार पकड़ने की कोशिश की थी लोगों ने तो भीड़ की भीड़ को अकेला हरा दे लोग सोचते ही थे कि ये पागल है अक्सर ज्ञानी दीवाने मालूम पड़े ज्ञान की बाढ़ आती है तो दीवानापन भी आता है और जब बेटे को विदा करने चला जवान बेटा मर गया और नाचने लगा तो लोगों ने कहा ये पागल हम जानते लेकिन वो परमात्मा से कह रहा था कि तूने भेंट दी थी आज तूने वापस ले ली इतने दिन जितनी तरह संभाल हो सकी मैंने की कुछ भूल चुक हुई हो तो क्षमा करना लेकिन तूने मुझे इस योग्य माना था कि इतने दिन के लिए ये अमानत रखने को दी थी उसका धन्यवाद तो दूं इसलिए नाचता हूं तूने मुझे किसी योग तो समझा अपने किसी प्यारे को इतने दिन के लिए मेरे पास भेज दिया था खुश हूं कि जैसा तूने भेजा था वैसा ही वापस कर रहा हूं जरा भी बिगाड़ नहीं हुआ और खुश हूं कि जरा भी मेरा लगाव नहीं और ऐसा भी नहीं था कि जब बेटा मेरे पास था तो मैंने उसकी चिंता फिक्र ना ली हो लोग जानते थे झुसिया का बेटे से बड़ा प्रेम था शायद कम पिताओं का अपने बेटों से ऐसा प्रेम होता उसने से बहुत चाह था लेकिन चाहत के भीतर एक निरंजन भाव था एक साक्षी भाव था परमात्मा की भेंट है तो चाहत है लेकिन पकड़ रखने का कोई आग्रह न था मेरा क्या है अपना क्या है सुंदर उपजत देखिए भरियो जाए बिलाए यहां तो चीजें बनती और गिरती रहती उठा पानी में बबूला और मीठा उठते देखो गिरते देखो मजे से देखो मगर देखने वाले हो इतना स्मरण रखो सूरत तेरी खूब है को कर सके बखान बानी सुनी सुन मोहिया सुंदर सकल जहान सुंदरदास कहते हैं जब साक्षी भाव को जाना तब तेरी सूरत पहचान वही उसकी सूरत मूर्तियों में मत खोज खोजो मूर्तियों में तुम उसे ना पाओगे उसकी मूर्ति तुम्हारे भीतर छिपी उसकी सूरत तुम्हारे भीतर छिपी उसकी सूरत साक्षी भाव है अगर उसका चेहरा देखना है तो साक्षी हो जाओ अच्छा हो तो बुरा हो तो सुदिनाएं तो दुर्दिनाएं तो सफलता तो असफलता तो सुख दुख जीवन मरण जो भी आए उसे तुम निसंग भाव से देखते रहो तुम्हें उसकी सूरत पहचान में आ जाएगी क्योंकि वह साक्षी रूप है सूरत तेरी खूब है और सुंदरदास कहते हैं जब देखा कर्तापन से अपना भाव हटाया और साक्षीपन में डूबा तब तेरी सूरत पहचानी और तेरी सूरत खूब है खूब चमत्कार किया है कि इतने पास बैठा है और ऐसा लगता है करोड़ों मील दूर है और तेरी सूरत खूब है कि न रंग है न रूप है फिर भी है तेरा चेहरा खूब है किसी दर्पण में इसकी छाया नहीं बनती कोई इसका चित्र नहीं बना सका सूरत तेरी खूब है को करी सके बखान आज तक कोई भी उसका वर्णन नहीं कर पाया तुम मुझे शब्दार्थ बनाना चाहते हो नहीं यह संभव नहीं कभी नहीं विवश मत करो लहरों के सीपों में बंद होने के लिए मंत्र तो स्वयं दृष्टा है फिर प्रश्न चिन्ह उसकी पूर्णता पर लगाना क्या पराभाव नहीं उसकी पवित्रता का मुक्त मना सरल विहक्स उसका आकाश मत छीनो युगों की अनुभूति को पल भर में मत बीनो क्या मैं एक संपूर्ण बोध में क्षण नहीं जो तुम निर्मम हो त्रकाल में बार बार विभक्त करते हो और अव्यक्त की गरिमा को खंडित और व्यक्त करते हो वह अव्यक्त है उसकी गरिमा को व्यक्त करके खंडित मत करो और वह आकाश की तरह तुम उसे मुट्ठियों में बंद ना कर सकोगे विवश मत करो लहरों के सीपों में बंद होने के लिए तुम सागर की लहरों को सीपों में बंद नहीं कर सकते हो कर भी लोगे तो वे सागर की लहरें न रह जाएंगी तुम इस विराट आकाश को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते हो जैसे जैसे मुट्ठी बंधेगी आकाश बाहर हो जाए परमात्मा पारे जैसा तरल है। बांधोगे नहीं पकड़ पाओगे शब्दबद्ध तुमको करने का मैं दुस्साहस नहीं करूंगा तुमने अपने अंगों से जो गीत लिखा है विगलित लय में नीरव स्वर में सरस रंग में छंद गंध में उसके आगे मेरे शब्दों का संयोजन अर्थ समर्थ बहुत होकर भी मेरी क्षमता की सीमा में एक नई कविता सा केवल जान पड़ेगा लय रसरिक्त निचोड़ा सूखा भोंडा ओ माखनसी मानस हंसनी गीत तुम्हारा जब मैं फिर सुनना चाहूंगा अपने चिर परचित शब्दों से नहीं सहारा मैं मांगूंगा कान रूंध लूंगा मुख अपना बंद करूंगा पलकों में पर लगा समय आकाश पार कर छीर सरोवर तीर तुम्हारे उतर पड़ूंगा तुम्हें निहारूंगा नैनों से जल मुक्ता तरल झड़ूंगा शब्दों से उसे कहा नहीं जा सकता चित्र उसके बनाए नहीं जा सकते तुमने किसी नर्तकी को नाचते देखा उसके नृत्य को तुम कैसे शब्दों में वर्णन करोगे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 उसे अभिव्यक्ति देने का सारे शास्त्र इसी चेष्टा के परिणाम है लेकिन कौन उसे कह पाया शब्द बहुत छोटे हैं शब्द अति छुद्र है उस विराट को शब्द में लाने की सब चेष्टाएं हारती रहीं हारती रहेंगी कभी मनुष्य समर्थ नहीं हो पाएगा सूरत तेरी खूब है को कर सके बखान बानी सुन सुन मोहिया सुंदर सकल झान लेकिन अगर कोई भीतर डुबकी मारे तो देख सकता है ओ माखनसी मानस हंसनी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 बोलना खो जाए शब्द विदा हो जाए मन शून्य हो जाए और तत्क्षण उसका अनाहतनाद सुना जाता है उसका अरूप रूप प्रकट होता है उसका निराकार आच्छादित कर लेता है तुम्हें उसका अनिर्वचनीय रूप तुम्हारे प्राणों में रस होके बरसता है छंद होके झकता है उसे सुना जा सकता है, उसे देखा जा सकता है उसकी वाणी भीतर सुनी जा सकती है इस भीतर की वाणी को संतों ने शबद कहा है शबद का अर्थ है तुम्हारे उपयोग में आने वाले शब्द नहीं शब्द का अर्थ है तुम्हारा शब्द नहीं उसका उसे ओंकार का नाद कहा है अगर तुम चुप हो जाओ तो वह बोले अगर तुम बिल्कुल नीरव हो जाओ तो उस नीरवता में ही उसके सूक्ष्म स्वर पकड़े जा सकते उसकी संगीत की लहरें इस क्षण भी मौजूद है मगर तुम्हारा कोलाहल इतना है जैसे कोई बीज बाजार में धीमे धीमे बांसुरी बजाता हो किसको सुनाई पड़े जहां कोलाहल भारी हो वहां वेणु के स्वर खो जाएंगे लेकिन अगर कोई सुनना चाहे बीज बाजार में भी शांत होकर तो उतने कोलाहल में भी वेणु के छोटे छोटे धीमे धीमे स्वरों को पकड़ पाएगा तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए एकाग्र होकर एक, एक दिशा में जो भीतर की दिशा में जाता है वह पाता है उसकी सूरत भी उसकी मूरत भी उसकी वाणी भी शास्त्रों का शास्त्र उपलब्ध होता है वह उस स्वर में स्नान करके ही पवित्रता उपलब्ध होती उस स्वर में स्नान किया कि पुण्य हुआ वही है गंगा असली क्या करें जब जिस क्षण में हारा हारा हारा मैंने तुम्हें पुकारा, तुम आए मुस्काए, मुझको रहे देखते मुझको मिला सहारा जब जिस क्षण में हारा हारा हारा मैंने तुम्हें पुकारा हारो और पुकारो जब जिस क्षण में हारा, हारा हारा हारा मैंने तुम्हें पुकारा तुम आए मुस्काए मुझको रहे देखते मुझको मिला सहारा जब जिस क्षण में हारा हारा हारा मैंने तुम्हें पुकारा पुकारों से हार कर पुण्य की अकड़ से नहीं ज्ञान की अकड़ से नहीं अज्ञान के बोध से पाप की प्रतीति से असहाय होकर पुकारों से उसी पुकार में सारा कोलाहल खो जाएगा उस पुकार का ही नाम प्रार्थना है लेकिन ध्यान रखना प्रार्थना तभी होती जब तुम हार कर पुकारो। जरा भी अकड़ ना हो जरा भी दावा ना हो जरा भी शिकायत ना हो जरा भी आकांक्षा ना हो मांग ना हो सिर्फ इतना ही हो कि मैं भी हूं यहां दूर प्रदेश में पड़ा और तेरे अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं मैंने सब करके देख लिया कुछ होता नहीं अब तुझे पुकारता हूं जैसे कोई डूबता हो सागर में और पुकारे ऐसे हारे होकर पुकारो वाणी सुनी सुनी मोहिया सुंदर सकल जिहान और जिसने उसकी वाणी सुन ली शब्द सुना एक ओंकार सतनाम जिसने उस एक ओंकार को सुना वह मोह गया वो सदा के लिए उसका हो गया तुमने बीन बजाने वाले के सामने सर्पों को नृत्य करते देखा वह कुछ भी नहीं भीतर की बीन जब बजती है और तुम सुन लेते हो तो जो नृत्य पैदा होता है वह शाश्वत है समय और आकाश की सब सीमाओं को तोड़कर बहता जाता है एक बार शुरू होता है तो फिर उसका कोई अंत नहीं आदि तो है अंत नहीं प्रीतम मेरा एक तू सुंदर और न कोई बस एक बार उसकी शकल झलक जाए एक बार उसका प्रतिबिंब बन जाए भीतर प्रीतम मेरा एक तू सुंदर और न कोई फिर बस वही एक प्यारा है और फिर कोई भी नहीं फिर सब दृश्य खो जाते सब दृश्य विदा हो जाते फिर एक ही भाव सतत पकड़े रहता है गुप्त भया किस कारणे कहीं का न प्रगट होई सुंदरदास कहते मैं तुझसे पूछता हूं कि जैसा तू मेरे सामने प्रकट हो गया है ऐसा तू सभी के सामने प्रगट क्यों नहीं हो जाता तू गुप्त क्यों होकर बैठा है परमात्मा गुप्त होकर नहीं बैठा है हम आंख बंद किए बैठे उसकी तरफ ही व्यंग कर रहे हैं परमात्मा तो मौजूद है प्रगट है मगर हम अंधे उस पे कोई पर्दा नहीं है। हमने अपनी आंखों पे पर्दा डाल रखा है उससे मेल हो तो कैसे हो तुमने कभी ख्याल किया अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों पे काला चश्मा लगा के बात करता हो तो उससे बात करने में कठिनाई होती तुमने ख्याल किया इस बात का राजनीतिक अक्सर लगा लेते राजगोपालाचारी लगाए रखते थे काला चश्मा दिन में भी रात भी वो इस देश के आधुनिक चाणक्य थे अगर कोई आदमी काला चश्मा लगाए बैठा हो और तुमसे बात करे तो तुम्हें थोड़ी अड़चन होगी बात करनी मुश्किल होती उसकी आंख नहीं दिखाई पड़ती आंख बिना देखे पता ही नहीं चलता वो जो कह रहा है सच में कह रहा है कि नहीं उसकी आंख के भावों का पता नहीं चलता वो कह कुछ रहा हो सोच कुछ रहा हो आंख झूठ नहीं बोलती ओठ तो झूठ बोल देती ठों पे आदमी का कब्जा है आंख पे आदमी का कब्जा नहीं इसलिए कूटनीतिक काला चश्मा चढ़ा रखते लेकिन अगर कोई आदमी काला चश्मा चढ़ाए बैठा हो तो उससे बात करना मुश्किल होती कुछ अड़चन मालूम पड़ती उसका काला चश्मा उतर जाए बात सुगम हो जाती परमात्मा तुमसे बोलना चाहता लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो बड़ा काला चश्मा है परमात्मा गुप्त नहीं तुम्हारी आंखों पर अंधकार का चश्मा है और तुम अंधकार को जोर से पकड़े हुए हो तुमने अंधकार को संपत्ति समझा है तुमने अहंकार को अपना समझा है और जब तक तुमने अहंकार को अपना समझा, तब तक परमात्मा की वाणी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ सकती सुन भी लोगे तो कुछ का कुछ अर्थ करोगे गुप्त भया किस कारण है ही ना प्रगट ऐसी तेरी साहिबी जान न सक कोई जब कोई देख लेता है उस मालिक को तब पहचानता है ए मालिक ऐसी तेरी साहिबी जान सके कोई भीतर छुपा है सारा अस्तित्व तो तेरा है तू ही फूलों को खिलाता तू ही सूर्जों को उगाता तू ही बनाता तू ही मिटाता करे हरे पाले सदा सुंदर समर्थ राम और पता नहीं चल रहा है तेरा किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही कि इतना बड़ा विराट आयोजन तू कर रहा है लोग तो छोटा मोटा आयोजन करते हैं तो शोरगुल मचा देते बैंड बाजा बजा देते लाउड स्पीकर लगा देते अखंड कीर्तन करवा देते कीरंतन होता है कीर्तन नहीं खुद सोते ना मोहल्ले वालों को सोने देते जरा सा कुछ हुआ कि लोग उपदरव मचा देते तू इतना विराट आयोजन कर रहा है और तेरा किसी को पता भी नहीं लाउस् का प्रसिद्ध वचन कि सम्राट अगर सच में सम्राट हो तो लोगों को पता ही नहीं होता कि वह है उसकी मौजूदगी ही पता नहीं चलती फिर कुछ कम हो थोड़ा एक कोटि नीचे हो तो लोगों को पता चलता है कि सब वही कर रहा है फिर अगर और एक कोटि नीचे हो तो लोगों को शिकायत होती है कि बुरा भी वही कर रहा है और अगर एक कोटि नीचे हो तो लोग उसको मारने मिटाने को राजी तत्पर हो जाते बगावतें पैदा होती क्रांतियां होती परमात्मा की मालकियत ऐसी है कि उसका पता ही नहीं चलता असल में मालकी दिखानी तभी पड़ती जब तुम्हें खुद ही शक हो तब तुम्हें उसकी घोषणा करनी पड़ती नहीं तो कौन मानेगा जब शक हो ही ना अपनी मालकीत में तो घोषणा नहीं करनी पड़ती इसलिए जो सच में ही महान व्यक्ति होते उनके पास जाके तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम छोटे हो उनके पास जाकर तुमको लगता तुम भी महान हो जो झूठे बड़े लोग होते उनके पास जाकर तुम्हें निरंतर लगेगा कि तुम छोटे हो गए वे तुम्हें छोटा करने में आतुर होते तुम्हें छोटा करके ही वे बड़े बने रहते सच्ची महानता का लक्षण यही है कि ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वह तुमसे विशिष्ट है, वह तुम्हें अपने साथ उठा लेगा अपनी ऊंचाइयों पर उठा लेगा वह तुम्हें गौरव देगा सम्मान देगा समादर देगा परमात्मा ने इस पूरे अस्तित्व को ऊंचाई पर उठाया हुआ है यहां छोटी से छोटी चीज का उतना ही सम्मान है जितनी बड़ी से बड़ी चीज का एक ओस की बूंद की उतनी ही चिंता है जितनी बड़े से बड़े सागर की कितनी बार विचार उठा है पारावार अगर दुनिया है तो मैं नन्ही एक बूंद से ज्यादा क्या हूं और बड़े जो माने जाते वे भी छोटी एक बूंद से क्या ज्यादा है पर आंखों के आगे दुनिया का यह रूपक बहुत देर तक नहीं ठहरता सागर गायब हो जाता है बूंदें बूंदें रह जाती हैं तुलना करती हुई परस्पर कोई बनती बड़ी बड़ी होकर अभिमानी कोई छोटी अनुभव करके शर्माती मेरी चिरचपल चेतने मुझे सर्वदा इस जगती के सिंधु तीर पर सुस्थिर रखो मैं सागर सापेक्ष दृष्टि से अपने को देखूं देखूं प्रत्येक बिंदु को नहीं किसी से बड़ा न छोटा हीन किसी से सजल तरल साधारण सबके साथ बराबर सबके प्रति अर्पित संवेदन स्नेह समादर्श उसकी आंखों में तो सागर और बूंद में भी कोई फर्क नहीं है और यहां तो कोई बूंद जरा सी बड़ी हो तो छोटी बूंदों के सामने अकड़ के खड़ी हो जाती छोटी बूंदों को छोटा दिखलाने लगती यह क्षुद्रता का लक्षण परमात्मा की मालिकियत ऐसी उसकी साहिबी ऐसी ऐसी तेरी साहिबी जान सके है न कोई किसी को पता ही नहीं चलने देता लोग अकड़ जाते हैं करता तू है लोग समझते हैं वे कर रहे हैं फिर भी तू नहीं कहता कि यह तुम क्या कह रहे हो मैंने किया तू उन्हें अकड़ने देता है ऐसी तेरी साहिबी यह तेरी साहिबी का असली रूप यही महानता का यही विराटता का असली अर्थ है लाउसू के वचन में यह भी कहा गया है कि सच्चा सम्राट करता तो खुद है लेकिन प्रजा समस्ती हम कर रहे हैं और वो प्रसन्न होता सच्चा सदगुरु करता है बहुत कुछ लेकिन शिष्यों को एहसास होने देता वे ही कर रहे पता ही नहीं चलना चाहिए असली साहेबी का पता नहीं चलता उसकी कोई बाजार में नुमाइस नहीं करनी होती ऐसी तेरी साहिबी जान न सक कोई सुंदर सब देखे सुने काहू लिप्त न होई और तू सब देखता रहता सब सुनता रहता और किसी बात में लिप्त नहीं होता वचन कहां पहुंचे नहीं तहा ना ज्ञान ना ध्यान वहां वचन तो पहुंचता ही नहीं जानना भी नहीं पहुंचता वहां वहां तो प्रीति पहुंचती है जानना नहीं ज्ञान नहीं वहां तो प्रेम पहुंचता है वहां ध्यान भी नहीं पहुंचता जब तक ध्यान है तब तक अभी वहां नहीं पहुंचे वहां पहुंचते ही ध्यान विदा हो जाता है और ध्यान जहां विदा हो जाता उस अवस्था का नाम समाधि है ख्याल रखना समाधि न तो जानने का नाम है समाधि में न कोई जानने वाला बचा ना जाना जाने वाला न कोई ज्ञाता न कोई गे न कोई दृष्टा न कोई दृश्य ध्यान में दो होते ध्यान करने वाला और जिस पर ध्यान कर रहा है ध्यान में भेद होता है ज्ञान में भी भेद होता है कोई जान रहा है कोई जाना जा रहा है सुंदरदास कहते हैं वहां न ज्ञान पहुंचता न ध्यान वहां तो सिर्फ प्रेम पहुंचता है प्रीति पहुंचती कभी कभी जब मैं चुप हो जाता हूं तो पाता हूं अनछुई गहराइयों तक खोलती है चुप्पी मुझे पूर्ण विराम तक बोलती है जब तुम्हारे भीतर सब चुप हो जाता है तब पूर्ण बोलता है और प्रेम में ही सब चुप होता है प्रेम मन की एक अवस्था है प्रेम को बोलना नहीं पड़ता प्रेम तो बिना बोले ही अपनी बात कह जाता है। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो चुपचाप उनका पास बैठना काफी होता है बात तो तब करनी होती है जब चुपचाप बैठना काटता है प्रेमी चुप बैठे बैठते पति पत्नी बात करते पति पत्नी बात ना करें तो उनको अड़चन होती कि फिर करें क्या तो कुछ ना कुछ बात करनी होती कम से कम बात बीच में बनी रहती अगर बात बीच में ना हो तो टूट गए पति वहां दूर पत्नी वहां दूर बीच में कोई सेतु ना रहा प्रेमी चुप बैठते हाथ में हाथ लिए बैठे होंगे चुप बैठे रहेंगे घंटों चुप्पी काफी है प्रेम चुप्पी में भी बहता है चुप्पी में ही बहता है ऐसे ही भक्त परमात्मा के पास चुप बैठ जाता है कभी गाता है मगर उसका गाना भी कुछ कहना तो नहीं कभी रोता है मगर उसका रोना भी कुछ कहना तो नहीं क्योंकि वचन तो वहां पहुंचते नहीं वचन कहां पहुंचे नहीं कहां ना ज्ञान ना ध्यान कहत कहत यू ही कहो सुंदर है हैरान बड़ी प्यारी बात कही सुंदर कहते मैं ये इतनी बातें कहते कहते कह गया अब मैं हैरान हूं कि कहे को कहीं किस लिए कहीं वचन तो वहां पहुंचते नहीं कहत कहत यू ही कहो सुंदर है हैरान अब मैं बड़ा चकित हो रहा हूं कि मैं क्यों ये बातें कहे जा रहा हूं समस्त बुद्धों को यह अनुभव हुआ है जानते हैं कि कहा नहीं जा सकता और कह रहे हैं। रोज कह रहे सुबह कह रहे सांझ कह रहे हैं। उठते बैठते कह रहे हैं। और जानते हैं कहा नहीं जा सकता क्यों कह रहे हैं? इतना तो पक्का है कि उसे नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर इस कहने का क्या प्रयोजन होगा इसका प्रयोजन कुछ और है। जिन्हें उसकी कोई भी खबर नहीं उनके कान में भनक ही पड़ जाए इतना इशारा भी पड़ जाए कि ऐसा भी कुछ होता है ऐसी तेरी साहिबी शब्द भी कान में पड़ जाए समझ में भी ना आए करे हरे पाले सदा सुंदर समरथ राम बीच की तरह शब्द पड़ा रह जाएगा कब काम में आ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता और फिर कहत कहत यू ही कहो सुंदरदास कहते हैं कि अब तो मेरा कहने वाला भी मेरे भीतर नहीं रहा अब तो तू ही है तूने ही कहलवा दिया होगा इसलिए मैं हैरान हो रहा हूं कि मामला क्या है ये कौन मेरे भीतर बोल गया मुझे बुला गया जैसी तेरी मर्जी कहत कहत यू ही कहो सुंदर है हैरान न सताइस की तमन्ना न सिले की परवा गर नहीं है मेरे असार में मानी न सही गालिब के इन प्रसिद्ध शब्दों को समझो न सताइस की तमन्ना न तो प्रशंसा की कोई इच्छा है न सिले की परवा न पुरस्कार की कोई आकांक्षा है गर नहीं है मेरे असार में मानी ना सही और अगर मेरे गीतों में कुछ अर्थ भी ना हो तो भी चलेगा न होने दो अर्थ मगर अब कोई गा रहा है कोई भीतर उठा रहा है मेरे बस के बाहर किसी ने तार छेड़े गीत उठेगी न मिले प्रशंसा न हो पुरस्कार इतना ही नहीं मेरे शब्दों में अर्थ भी किसी को मालूम न पड़े तो भी मजबूरी है कहत कहत यू ही कहो सुंदर है हैरान लोन पुत्री उदधि में था लेन को जाई सुंदर थाई न पाई ये बिछी गई बिलाई सुंदर कहते मेरी हालत तो उस लोन की पुत्री की तरह नमक की पुतली की तरह जो सागर की थाए लेने गई थी मैं भी तेरी थाए लेने चला था ए मेरे मालिक ऐसी तेरी साहिबी कि मैं भी तेरी थाए लेने चला था मैं भी खोजने चला था कि तू कौन है क्या है कहां है मेरी वही दशा हुई जो नमक के पुतले की हुई थी मैं तो खो ही गया अब तू मिला है जब मैं नहीं हूं आ गए तुम आज इतने दिन बिताकर आज आओ बहुत दिन मैंने तुम्हारी राह देखी बहुत दिन मैंने तुम्हारा दिन गिना है बहुत मुख से प्रेम से चुपचाप मैंने बहुत दिन तन में तुम्हारा गुण सुना है राह वह बदली कहां से कहां पहुंची जहां प्राह मैं प्रतीक्षा किया करता था दिन गए आए गए आए अनेक क्या कहूं पावस शरद ऋतुराज कितने खो गए गुण तुम्हारा इस तरह मैंने गुना कि मैं केवल तुम्हारा गुण रह गया आज जब मैं मैं नहीं हूं आ गए तुम आज इतने दिन बिताकर आज आओ आता ही परमात्मा तब है जब भक्त उसके गुण गाते गाते गाते गाते विलीन हो जाता है लोन पुत्री उदधि में थाई लेन को जाए सुंदर थाई न पाइए बिछी गई बिलाई तेरी थाय तो न मिली खुद खो गए ये भी खूब सौदा हुआ पाने चले थे तू तो जैसा अथाय था वैसा ही अथाय अब भी है जैसा रहस्यपूर्ण पहले था वैसा ही रहस्यपूर्ण अब भी है जितना अज्ञात और अज्ञे पहला था उतना ही अज्ञात और अज्ञे अब भी है और ये सौदा खूब हुआ बीच में हम खो गए तू तो पकड़ में आया नहीं हम भी हाथ से गए मगर यह घड़ी आनंद की घड़ी है क्योंकि यही उसका तुम्हारे भीतर आने का ढंग है आ गए तुम आज इतने दिन बिताकर आज आओ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 आज जब मैं मैं नहीं हूं आ गए तुम आज इतने दिन बिताकर आज आओ वह आता तभी है माई हो हरी दर्शन की आस इसलिए जिन्हें उसको पाने की आकांक्षा हो वे मिटने के लिए तैयार हो जाएं इस सस्ते में मिलन नहीं होता इतनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी और यह कोई बड़ी कीमत नहीं है क्योंकि तुम हो क्या तुम्हारे पास खोने को है भी क्या एक भ्रांति है एक छाया हो तुम एक माया हो तुम मिट्टी पानी का एक जोड़ यह खो भी जाएगा तो कुछ खोया नहीं तुम खोकर भी कुछ खोओगे नहीं तुमने अपने को बचाकर ही सब खो दिया है तुम अपने को खोदोगे तो सब पालोगे माई हो हरि दर्शन की आस कब देखूं मेरा प्राण स्नेही नैन मरत दो प्यास प्रार्थना ऐसी हो जानी चाहिए कि आंखें जलते हुए अंगारे हो जाएं, प्यास की लपटें हो जाएं। कब देखो मेरे प्राण सनेही वो प्राण प्यारा कब मिले नैन मरद दो प्यास आंखें धुंधली होने लगे आंखें मरने लगे आंखों की ज्योति खोने लगे उसकी राह देखते देखते आंखें पथरा जाए दी दिए गिरिया क्या कहिए इस प्यार भरे अपसाने को एक समाजली बुझने के लिए एक फूल खिला मुरझाने को मैं अपने प्यार का दीप लिए आफाक में हर घूम गया तुम दूर कहीं जा पहुंचे थे आकाश पर जी बहलाने को वो फूल से लम्हे भारी हैं अब याद के नाजुक सानों पर जो प्यार से तुमने सौंपे थे आगाज में एक दीवाने को एक साथ फला हो जाने से एक जश्न तो बर्पा होता है तनहा जलना ठीक नहीं समझाए कोई परवाने को ऐसे भी हम जल रहे हैं ऐसे भी हम चिता पर रखे ऐसा भी हमारा जीवन लपटों के अतिरिक्त तो और क्या है जलने की कला सीखो जलना है तो उसके साथ जलो उसके लिए जलो एक साथ फना हो जाने से एक जश्न तो बरपा होता है उसके साथ जलने से उसके लिए जल जाने से एक उत्सव तो घटित घटता है एक साथ फना हो जाने से एक जश्न तो बरपा होता है यूं तनहा जलना ठीक नहीं समझाए कोई परवाने को ऐसे अकेले अकेले जलने में कोई सार नहीं है उसकी ज्योति में मिला दो अपनी ज्योति उसके साथ चलो, ए दीद ये गिरिया क्या कहिए इस प्यार भरे अपसाने को एक समा जली बुझने के लिए एक फूल खिला मुरझाने को ये सब फूल मुरझा ही जाएंगे ये सब बुझ ही जाएंगी मौत तो आनी ही है इस फूल को चढ़ा दो उसके चरणों पर इस दिए को चढ़ा दो उसके सागर में और तुम पाओगे कि चढ़ाते ही फूल अमर हो गए, फिर नहीं कुमलाएगा, फिर नहीं मुरछाएगा और दिए का निर्वाण किया उसके सागर में कि बस दिया शाश्वत हो गया फिर इसकी ज्योति बुझने वाली नहीं, बिन बाती बिन तेल, फिर ये जलेगी चलती रहेगी माई हो दर्शन की आस कब देखो मेरो प्राण स्नेही नैन मरद दोप्यास पल छिन आध घरी नहीं बिसरों सुमृत सांस उसास जब श्वास में प्रश्वास में आती आतिश्वास में जाती जातिश्वास में उसका ही स्मरण समा जाता है जब पल छिन आध घरी नहीं बिसरों और जब एक क्षण को भी भूलना नहीं होता जब भूलना होता ही नहीं भूलना भी चाहो तो भूलना जब नहीं होता भूलने की चेष्टा करो तो भी उसकी याद ही आती दास्तान सबे गम के साए तू लानी है यह है कि तूने मुझे बर्बाद किया हो ना हो दिल को तेरे हुस्न से कुछ निस्पत् जब उठा दर्द तो क्यों मैंने तुझे याद किया 24 घंटे याद भी उठेगी दर्द भी उठेगा और दर्द मीठा है और दर्द बड़ा प्यारा है उसके विरह में भी बड़ा सुख है और संसार के मिलन में भी बड़ा दुख है संसार में सफल हो जाने में भी कुछ नहीं मिलता और उसके साथ विफल हो जाने में भी सब कुछ मिल जाता है सखी कितने दिन और नाचेंगे यो ही बिना मेघ मोर सखी कितने दिन और धरती है गूंगी बहरा आकाश संशय के द्वारे बैठा विश्वास रातों के घर में सोएंगे भोर सखी कितने दिन और अजगर से पथके चंगुल में गांव सहमे से मरक के छोने से पांव अधरों को चुपने गीत लिए चोर सखी कितने दिन और बैठ गई सरके गहरे में प्यास कहती है तट से लहरें उदास हम तुम को बांधे किस्मत की डोर सखी कितने दिन और नाचेंगे यू ही बिना मेघ मोर सखी कितने दिन और प्रतिपल याद सगन होती चले श्वास श्वास में समाविष्ट होने लगे शेख फरीद के जीवन की प्रसिद्ध घटना स्नान करने नदी जाते एक जिज्ञासु ने राह में पूछ लिया परमात्मा कैसे मिले फरीद ने कहा आ मेरे साथ नदी पर स्नान करेंगे जहां तक तो बनेगा स्नान करने में ही बता देंगे नहीं तो फिर पीछे स्नान के बाद घाट पे बैठ कर समझा देंगे आदमी थोड़ा डरा स्नान करने में बता देंगे यह आदमी पागल तो नहीं फिर सोचा फकीरों की बातें तो ऐसी होती हैं रहस्यपूर्ण होगा कुछ मतलब चला गया दोनों स्नान करने उतरे जैसे ही उसने डुबकी मारी जिज्ञासु ने कि फरीद उसके सिर पे सवार हो गए उसे दबाए पानी में उसे निकलने ना दे फरीद तो मस्त फकीर था मजबूत आदमी था जिज्ञासु तो जैसा जिज्ञासु होता है वैसी होगा दार्शनिक चित्त का रहा होगा चिंता फिक्र में वैसी दुबला रहा होगा लेकिन जब जान पे बनाए तो दुबले पतले आदमी में बड़ी ताकत आ जाती जीवन मरण का सवाल था लगाई पूरी ताकत उसने और अंततः फरीद को फेंक दिया दूर जैसे ही बाहर निकला तम तमाया चेहरा आंखों में खून क्रोध का फरीद ने कहा कुछ समझे उत्तर समझ में आया उसने का कहा कहां का उत्तर ये उत्तर शक मुझे पहले ही हुआ था तुम हत्यारे मालूम होते हो लोग समझते तुम पहुंचे हुए परमहंस फरीद ने कहा ये बात पीछे कर लेंगे पहले ये बता कहीं भूल ना जाए तू जब मैं तुझे नीचे पानी में दबाया था तो कितने विचार तेरे भीतर थे उसने कहा कितने विचार ये कोई मौका है विचार करने का एक ही विचार था कि किसी तरह एक श्वास कैसे मिले फरीद ने पूछा यह विचार भी कितनी देर टिका उस आदमी ने कहा यह भी ज्यादा देर नहीं टिका फिर यह विचार नहीं रहा यह फिर रोए रोए में समा गया फिर तो सारा प्राण यही बन गया कि एक श्वास कैसे मिले और यह सवाल नहीं रहा कि जिसको बैठ के हल किया जाता ये जीवन मरण की बात थी पूरी ताकत लग गई और मैंने लगाई ऐसा भी नहीं कह सकता लग गई फरीद ने कहा बस यही मेरा उत्तर जिस दिन परमात्मा को पाने की ऐसी आकांक्षा होती जैसे कोई पानी में है और एक श्वास पानी की आकांक्षा उठे और ख्याल तो करो जरा मौत तुम्हें ऐसे ही तो पानी में दबा रही मौत तुम्हारी छाती पर सवार है तुम मौत के पंजे में हो उसका पंजा उसकी गिरफ्त तुम्हारी गर्दन पर रोज गहरी होती जा रही मौत तुम्हें निचोड़ डालेगी मौत रोज करीब आती जाती जब भी कोई अर्थी निकलती है तुम्हारी ही अर्थी निकलती है। और जब भी मरघट पर कोई चिता जलती तुम्हारी ही चिता जलती आज तुम किसी को ले गए उमरघट कल कोई और तुम्हें ले जाएगा जरा सोच लो ये तुम्हें बहुत साफ हो जाए कि जिंदगी मौत से घिरी है यह जिंदगी क्षण है और चारों तरफ मौत ने घेरा डाला है और हार इस जिंदगी की सुनिश्चित है इसके पहले की जिंदगी हारे किसी और जिंदगी को जान लेना जरूरी यह जीवन इसके पहले की मौत बुझाए किसी शाश्वत जीवन की ज्योति को पा लेना जरूरी पल छिन आद घरी नहीं बिस्रोमृत सांस उ घर बाहर मुहि कल न परत निस्दिन रहत उदास यह सोच सोचत मुह सजनी सुखे रगत रुमास मेरा सब सूख गया देह अस्थिपंजर हो गई मांस मज्जा सूख गई सुंदर विरहन कैसे जिए विरह विथा तंत्रास शरीर के रोए रोए में विरह की व्यथा छा गई इस जीवन को कैसे जिए यहां जीवन तो है ही नहीं जीवन तो उस प्यारे के साथ और मजा यह ऐसी तेरी साहिबी कि तू भीतर बैठा है और मजा यह कि तू पास से भी पास और हमने दूर से भी दूर समझ लिया है और मजा यह कि हम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं करे हरे पाले सदा सुंदर सम्रथ राम और तू सब कर रहा है हमारी हालत वैसी ही है जैसे एक सम्राट शिकार करके लौटता था राजमहल को रास्ते में से एक बूढ़ा लकड़हारा मिल गया दया आ गई सम्राट को बूढ़ा बिल्कुल थका मांदा चल रहा था लकड़ी का बोझ लिए बिठा लिया आपने रथ में बूढ़ा बहुत सच्चाया बहुत सम्राट ने कहा कि बैठ जा घबराने की कोई जरूरत नहीं लेकिन स्वर्ण रथ पर सवार होना उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज आप कैसी बात करते आखिर मजबूरी में सम्राट को आज्ञा देनी पड़ी चलता है बुढ़े कि नहीं तो गर्दन उतरवा दूंगा तब कहीं वो चढ़ा चढ़ के भी बैठा तो भी अपनी गठरी लकड़ियों के अपने सिर पर रखे बैठा रहा रथ चला सम्राट ने कहा तो यह गठरी नीचे क्यों नहीं रखता उसने कहा कि नहीं मालिक मुझे बिठाया यही क्या कम अब और गठरी का बोझ भी आपके रथ पर डालू नहीं नहीं यह मुझसे ना हो सकेगा तुम बैठे हो गठरी सिर पर रखे हो बोझ तो रथ पर पड़ रहा है जो हमें जिला रहा है जो हमारी सांस चला रहा है सब बोझ उसी पर है तुम नाहक बीच में बोझ लिए बैठे हो ये गठरी उतार कर रख दो खरे हरे पाले सदा सुंदर समृथ राम सभीते न्यारो रहे सब में जिनको धाम वही कर रहा है तुम चिंता ना लो तुम निश्चिंत हो जाओ भक्त ही जानता है निश्चिंता का रस आज की दुनिया में जो इतनी चिंता दिखाई पड़ती उसका कारण तुम देखते हो उसका कारण सिर्फ एक है भक्ति खो गई श्रद्धा खो गई परमात्मा से नाता खो गया बैठे अब भी हम उसके ही रथ में लेकिन पहले भक्त बैठे थे वो पोट्री नीचे उतार कर रखते थे हम भी उसके रथ में बैठे मगर हम रथ को मानते ही नहीं पोटली को नीचे उताल के कैसे रखें हम अपने सिर पर रखे हुए पूरब से भी ज्यादा पश्चिम में चिंता और घनी हो गई क्योंकि पश्चिम में परमात्मा से संबंध और भी टूट गया है निश्चिंत तो वही हो सकता है जिसे यह स्पष्ट बोध है कि वह मालिक सब संभाल रहा है मैं उसकी आज्ञा से जो करवाए किए जाऊं उठाए तो उठूं बिठाए तो बैठूं, चलाए तो चलूं। मुझे अपना भार अपने ऊपर लेने की कोई भी जरूरत नहीं जो चांद तारों को चला लेता है वो मेरी छोटी सी जिंदगी को ना चला पाएगा इस छोटी सी प्रतीति के सघन होते ही तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाती विश्राम आ जाता है विराम आ जाता है चिंता गई चिंता की बदलियां छट गई निश्चिंता का सूरज निकल आया और जो निश्चिंत है वही भोग सकता है जीवन के रस को चिंता तो खाए जाती है चिंता तो चिता बन जाती नाच सकता है वही वृक्षों के साथ तारों के नीचे सूरज की किरणों में पक्षियों के साथ नाच सकता है वही जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं जो निर्भर है परमात्मा मनुष्य को निर्भर करने की प्रक्रिया है धर्म मनुष्य को निश्चिंत करने का विज्ञान है जैसे जैसे धर्म खोया वैसे वैसे आदमी बीमार और रुग्ण हुआ अब तो उसकी छाती में सिवाय रोगों के और कुछ भी नहीं बचा है आदमी बिल्कुल खोखला हो गया जुम्मेवारी किसी और की नहीं तुम जरा ऐसे भी तो जी के देखो जब आकाश घिरा हो और भयंकर लगता हो जब रह रहकर कंप तुम्हारे मन में जगता हो पांवों के नीचे की धरती खिसक रही सी हो आस पास की सारी दुनिया सिसक रही सी हो ऐसे समय अकेले ही तुम गाकर तो देखो तूफानों पर अपने स्वर को छाकर तो देखो कंठ खोलकर गाने से सब संभव होता है हाहाकार बदल कर बरवस कलर होता है जड़ में चेतन में स्वर अंकुर फूट फैलते हैं और कि उसके स्वर लल कर टूट फैलते हैं इतना गलत प्रभात कभी भी उगा नहीं कहीं जिसकी संध्या में पंछी की स्वर झंकार नहीं ऐसे समय अकेले ही तुम गाकर तो देखो दुनिया तो अधार्मिक है अब तो तुम्हें गाना होगा तो अकेले गाना होगा जब आकाश घिरा हो और भयंकर लगता हो और ऐसा आकाश भयंकर कभी भी नहीं लगता था जैसा आज लगता है जब रह रहे कंप तुम्हारे मन में जगता हो और आदमी कंपित हो रहा है आदमी चिंता तो आदमी संतापग्रस्त है जब रह रहे कंप तुम्हारे मन में जगता हो जब आकाश घिरा हो और भयंकर लगता हो पाओ के नीचे की धरती खिसक रही सी हो जरा गौर तो करो पैर के नीचे की धरती खिसक ही रही खिसकी गई रेत पर तुमने महल बनाए थे सब गिरने के करीब आ गए आस पास की सारी दुनिया सिसक रही सी हो जरा गौर से सुनो सबके हृदय घावों से भरे सबके चित्त प्राण दुखी है यहां कौन आज सुखी है आज किसके कंठ में गीत किसके पैरों में नृत्य आज कौन है जो उत्सव मना रहा है गए वे दिन जब उत्सव थे गए वे दिन जब रास्ता, रंग था गए वे दिन अब आदमी जैसे आखिरी सांसें गिन रहा है अपनी मरण सैया पर पड़ा है जब आकाश घिरा हो और भयंकर लगता हो जब रह रहे कम तुम्हारे मन में जगता हो पाओ के नीचे की धरती सिसक रही सी हो आसपास की सारी दुनिया सिसक रही सी हो ऐसे समय अकेले ही तुम गाकर तो देखो तूफानों पर अपने स्वर को छाकर तो देखो थोड़ा भक्ति का उमगाओ रस थोड़ी याद करो प्रभु की थोड़ा भीतर टटोलो साक्षी का संस्पर्श हो जाए तो क्रांति हो जाती इसी पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है इसी देह में बुद्धत्व का अवतरण होता है इसी देह में इसी माटी की देह में अमृत के दर्शन होते हैं। इसी मृत्यु से भरे जगत में शाश्वत का दिया जलता है इस स्वर को उठाओ इस गीत को जगाओ इसको बिना जगाए मत जान इसको बिना गाए मत जान अनथ प्रभु को क्या उत्तर दोगे कैसे उसके सामने खड़े हो इसके पहले की मौत आए जीवन में श्रद्धा आ जानी चाहिए इसके पहले की मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तुम्हारे प्राणों में परमात्मा की दस्तक सुनाई पड़ जानी चाहिए किसी भी कीमत पर हो परमात्मा की तलाश जरूरी है क्योंकि और सब तलाशें व्यर्थ जीसस ने ठीक ही कहा है, तुम सारी दुनिया के साम्राज्य के मालिक हो जाओ लेकिन अगर अपनी आत्मा खो दी तो तुमने पाया क्या और तुमने अगर अपनी आत्मा पा ली और सब भी खो दिया तो कुछ भी नहीं खोया है आज इतना है